श्री राम कृष्ण भावधारा नरदेव श्री राम कृष्ण अंग्रेजी में एक कहावत है इग्नोरस एज ब्रिश अज्ञानी पुरुष सुखी रहता है इसलिए कि वह ज्ञान की असीमता नहीं जानता और अपनी क्षुद्रता से भी परिचित नहीं होता लेकिन जब वह ज्ञानार्जन करने लगता है तो कब उठता है द मोर आई नो द मोर आई कम टू नो दैट आई डो नॉट नो जानने के साथ साथ उसका ज्ञान भी बढ़ता जाता है स्वामी विवेकानंद की भी यही दशा हुई थी जो जो उनके ज्ञान की वृद्धि होती गई जो जो वे श्री राम कृष्ण को समझने लगे जो जो उनकी महानता से स्तंभित से होते गए इसीलिए जब गिरीश चंद्र घोष ने उनसे कहा कि वे श्री राम कृष्ण के एक ज्यूनी लिखे क्योंकि उन्होंने ही उन्हें सबसे अधिक समझा है तो स्वामी जी ने अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा कि वे इतने महान थे कि मैंने उनके बारे में कुछ नहीं समझा है कहीं ऐसा न हो कि शिव जी की मूर्ति गढ़ने के बदले मैं एक बंदर गढ़ दूँ अवतार वरिष्ठ श्री रामकृष्ण को समझना सामान्य व्यक्ति के बस का नहीं है निर्गुण निराकार ब्रह्म तो मन व बाणी का विषय है ही नहीं वह तो अवांग मनस गोचर है वह जब हमारी ही तरह के मानव के रूप में अवतरित होता है तब भी समस्या आसान नहीं होती उसकी साढ़े तीन हाथ की आकृति के भीतर जितना देवत्व विद्यमान तो रहता है उसका अंकन प्रत्येक मानव अपने मन और बुद्धि के माध्यम से ही कर सकता है मानव के आध्यात्मिक विकास के साथ साथ अवतार के भीतर विद्यमान देवत्व को समझने की उसकी क्षमता भी बढ़ती जाती है यही कारण है कि सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा साधक और संत पूरी तरह से तो नहीं लेकिन अधिक आसानी से अवतारों की महानता को समझ सकते हैं अतः इस असमर्थता के बावजूद यह तो स्वीकार करना ही होगा कि श्री राम को जैसा स्वामी जी ने समझा था वैसा संभवता और किसी ने नहीं समझा और यदि स्वामी जी श्री रामकृष्ण की कोई जीवनी लिख देते तो वह वा जगतवासियों का अशेष कल्याण करती फिर भी स्वामी जी द्वारा श्री राम कृष्ण जीवन कथा न लिखने पर हमें खेद प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्वामी जी के समग्र उपदेश थे रामकृष्ण के महान जीवन पर मानवभाष्य ही है स्वामी जी की दृष्टि में श्री रामकृष्ण व्यक्ति से अधिक अनंत आध्यात्मिक भावों के घनोभूत विग्रह थे और उन्ही भावों का प्रचार और प्रसार स्वामी जी ने किया इस दृष्टि से देखने पर यह कहा जा सकता है ये समग्र विवेकानंद साहित्य श्री रामकृष्ण का जीवन चरित्र ही है इसके अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण पर दो एक लेख और भक्तताओं तथा कुछ अति सुंदर स्तोत्रों की रचना की है श्री रामकृष्ण के प्रसिद्ध प्रणाम मंत्र स्थापकयत धर्म की रचना भी स्वामी जी ने ही की है स्वामी जी के द्वारा रचित स्त्रोत्रों का अपना विशेष महत्व है क्योंकि वे हमें श्री राम कृष्ण को समझने के सूत्र प्रदान करते हैं दो छंदों के एक स्तोत्र में स्वामी श्री राम कृष्ण स्वामी जी श्री राम कृष्ण को नरदेव की संज्ञा देते हैं वह इस प्रकार है नरदेव देव जय जय नरदेव शक्ति समुद्र समुद्ध तरंगम दर्शित प्रेम विजिम्भ तरंगम संशय राक्षस नाश महास्त्रम यामि गुरुम शरण भवैद्यम अद्वैत तत्व समाहित चित्तम प्रोज्वल भक्ति पटावृत कर्म कलेवर अद्भुत चेष्टम यामि गुरुम शरण भवैद्यम नरदेव श्री रामकृष्ण के लिए प्रयुक्त प्रथम विशेषण है नरदेव जो देव भी हो और नर भी वैसे भगवान नरसिंह आधे नर थे आधे सिंह लेकिन देव शब्द नर के विशेष के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है जैसे नरों में श्रेष्ठ नरसिंह इसी तरह जो नरों में देव रूप हो वह नरदेव है स्वामी जी ने इस शब्द का प्रयोग प्रथम अर्थ में किया है डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार जो अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे तथा श्री रामकृष्ण की भक्तों द्वारा पूजा किए जाने पर आपत्ति करते थे वो स्वामी जी ने श्री रामकृष्ण के संबंध में इस शब्द का प्रयोग कर कहा कि कुछ लोग देवताओं और मानवों के बीच के स्तर के होते हैं अतः उन्हें देव मानव या नरदेव कहा जा सकता है श्री रामकृष्ण एक श्रेष्ठ मानव मात्र ही नहीं थे उनमें देवताओं के तथा अति मानव प्राणियों के भी अनेक लक्षण विद्यमान थे जिनकी व्याख्या उन्हें मात्र मानव मानने से संभव नहीं है ऐसे ही महामानवों को जिनमें देव भाव और मानवीय भावों का हो अवतार कहा जाता है सामान्यतः अनन्यानुरागी अनुरागी भक्तवृंद जो अवतार के दैवी ईश्वरीय पक्ष के उपासक होते हैं उनके इस दैवी पक्ष का ही वर्णन करते हैं उसी को महत्व देते हैं वे अवतार के मानवोचित व्यवहार मानव सम दोष एवं दुर्बलताओं को स्वीकार नहीं करना चाहते उन्हें मानव विस्मृत कर देना चाहते हैं लेकिन ऐसा करने से अवतार का एक महत्व उद्देश्य मानव शरीर धारण कर एक आदर्श मानव के रूप में आदर्श प्रस्तुत करना अपूर्ण रह जाएगा ऐसे भी अनेक लोग हैं जो देवता अथवा ईश्वर में विश्वास नहीं करते जो मानव को मनुष्य को ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानते हैं ऐसे लोगों के लिए भी अवतार एक का एक संदेश रहता है अवतार युगोपयोगी एवं मानव मानवादर्श प्रस्तुत कर देते हैं जिससे उनके देवत्व से पृथक जीवन के ध्रुव तारे के रूप में स्वीकार किया जा सकता है लेकिन पूर्णता और और समग्रता तो इन दोनों के और के आदर्श मानवत्व देवत्व समन्वित रूप को स्वीकार करने में है, आदर्श मानव के रूप में अवतार अनुकरणीय हैं, देव के रूप में आराध्य और भजनी हैं, वे मार्ग भी हैं और लक्ष्य भी अतः दोनों ही पक्षों को समझना होगा इस आवश्यकता को महसूस करके ही स्वामी विवेकानंद ने इस स्त्रोत की रचना की है पहला छंद श्री कृष्ण के देवत्व को प्रकट करता है और दूसरा उनके आदर्श मानवत्व को शक्ति समुद्र समुद्ध तरंगम श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त पहले विशेषण में स्वामी जी ने उन्हें शक्ति के समुद्र में उत्पन्न एक तरंग की संज्ञा दी है सर्वप्रथम समुद्र शब्द का प्रस्तुत प्रसंग में अर्थ समझने का प्रयत्न करें सच्चेदानंद निर्गुण निराकार ब्रह्म की तुलना के लिए सागर समुद्र आदि का प्रयोग किया जाता है शंकराचार्य अपनी प्रसिद्ध विष्णु षटपदी में भी सागर और तरंग का उदाहरण परमात्मा और जीव के संबंध को समझाने के लिए करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र की तरंगे होती हैं तरंग का समुद्र नहीं उसी प्रकार जीव और परमेश्वर स्वरूपतः एक होते हुए भी जीव परमेश्वर का होता है परमेश्वर जीव का नहीं सत्यपि भेदाप गमे गनाथ तवाहम न माम न स्व समुद्रो ही तरंग क्वचन समुद्रो न तारंग श्री राम कृष्ण भी सच्चिदानंद की तुलना सागर से करते हैं जिसमें भक्ति के कारण जगह जगह पर जल जम कर बर्फ का आकार ले लेता है अर्थात भक्ति के कारण निर्गुण निराकार ब्रह्म ईश्वरी आकार धारण कर लेता है स्वामी विवेकानंद से विदेशों में लोगों ने प्रश्न किया था कि ब्रह्म ज्ञान होने पर हमारे पृथक व्यक्तित्व के विनष्ट होने का भय रहेगा इसके उत्तर में स्वामी जी ने कहा कि यह तो मानो उस बुन्द का अपने पृथक व्यक्तित्व का भय है जो सागर से मिलने जा रही हो सागर से मिलने पर वह सागर ही हो जाती है स्वचित स्वरचित उच्च अद्वैत भाव गीत में स्वामी जी ने ब्रह्म को इच्छा सागर की संज्ञा दी है एक रूप अरूप नाम वरण अखंड अनादि कालहीन देशहीन सर्वहीन नेत नेत विराम यथा से इच्छा सागर माझे अयुत अनंत तरंग राजे स्वामी यतीश्वरानंद जी ने तो सागर के रूपक का और भी अधिक विस्तार किया है सागर मानो सच्चिदानंद है अनंत लहरे ही मानो सृष्टि है बड़ी विशाल लहर मानो एक अवतार है जिनके साथ छोटी मोटी अनेक लहरें बुद्धिदे भी हैं जो अवतार के अंतरंग और भक्त हैं बुद्विदे रूपी जीव को साधना द्वारा सर्वप्रथम अपना संबंध सच्चिदानंद सागर के साथ स्थापित करना चाहिए यह कार्य अवतार रूपी विशाल तरंग के साथ संबंध स्थापित करने से अधिक आसानी से हो सकता है शक्ति समुद्र स्वामी ने स्वरचित सूत्र में समुद्र के साथ शक्ति शब्द को जोड़ दिया है यह गहन तात्पर्यपूर्ण है सागर शक्ति का अथा भंडार भी होता है जल में महान शक्ति होती है उसकी गति को रुद्ध कर डायनेमो की सहायता से विद्युत शक्ति की उत्पत्ति तो हम प्रतिदिन देखते ही हैं शांत सागर की शक्ति का पता नहीं चलता हाँ केवल जहाज के शक्तिशाली इंजन की शक्ति जो सागर को भेद कर पार कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में समर्थ होती है वही सागर की निरोधक शक्ति का परिचय देती है यह सागर जब झंझावातों और विशाल तरंगों का रूप लेता है तब वह व्यापक संघार कर बैठता है ठीक उसी प्रकार जब ब्रह्म अभ्यक्त होता है तब वह निष्क्रिय निर्गुण निराकार होता है लेकिन व्यक्त होने पर श्रेष्ठ स्थिति प्रलय जीव जगत ईश्वर और अवतारादि अभिव्यक्त होते हैं अपने पूर्वोल्लिखित गीत में स्वामी जी इसी बात को व्यक्त करते हुए कहते हैं से इच्छा सागर माझे अयुत अनंत तरंग राजे कतई रूप कतई शकति कत गति स्थिति के करे गगन तात्पर्य है कि ब्रह्म निर्गुण निराकार होते हुए भी शक्ति समन्वित है ब्रह्म और उसकी शक्ति माया सदा उसी तरह एक साथ विद्यमान रहते हैं जिस प्रकार अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति अवतार ब्रह्म और शक्ति दोनों के ही अभिव्यक्त रूप होते हैं